माँ की बातें स्वामी रितानंद किसी स्त्री भक्त के पास माँ के चरण चिन्ह थे एक दिन वह चोरी चला गया उसे लेकर स्त्रियों के बीच बवाल मच गया माँ तब कुआलपाड़ा में थी यह सुनकर वे हंसते हुए बोली अरे उसे लेकर तुम लोगों के बीच इतना झगड़ा क्यों मैं तो हूँ जितने पद चिन्ह चाहो ले लो बाद में कुछ कपड़े और आलता लाकर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 गौरदासी किस प्रकार अपनी लड़कियों को तैयार कर रही है और मैंने एक बंदरिया को तैयार किया है एक दिन जयराम बाटी में कोई एक साधु कागज कलम तथा दावा लेकर माँ के पास पहुँचे और बोले माँ दूध की मात्रा बहुत कम हो गई है एक गाय से जो दूध होता है वह पूरा नहीं पड़ता इसलिए सोचता हूँ कि एक गाय और खरीद लूँ यदि आप अनुमति दे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 एक दिन उन्होंने मुझसे कहा तुमने बाबूराम को क्या पीने को दिया था मैंने कहा मिश्री का शरबत। वह सुनकर ठाकुर ने कहा इन लोगों को साधु होना है यह सब क्या आदत डाला डाल रही हो एक दिन मैंने माँ से पूछा मैं किस प्रकार साधन भजन करूं? माँ ने कहा ठाकुर को पुकारने से ही सब होगा यह मेरे मन के अनुरूप न होने पर मैंने पुनः माँ से पूछा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 क्वालपाड़ा में एक दिन एक पागल आकर घर के सामने उत्पात मचा रहा था मां ने उसका पागलपन देख कर कहा देखो ना, यहां सब पागलों का ही मेला है हम लोग आए हैं इसीलिए सब पागल आ रहे हैं देखो राधु पागल उसकी माँ पागल इन सब के साथ मेरा निवास है यह कहकर वे थोड़ी देर चुप रहीं फिर बोली घर में आएगी दंडी सुनेंगे बहुत चंडी आएंगे बहुदंडी योगी जटाधारी